या फॉरेनर्स ने ट्राई किया या हमारे एक बहुत बड़े विद्वान मनोहर लाल जी ने ट्राई किया लेकिन ताव या समझा नहीं पाए या मैं नहीं समझ पाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तुम अहम है ताव का तो ता पहले तो अर्थ समझने लगा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 तब फिर प्रकृति रह जाए जहां सब सुखद है लेकिन जहां चुनाव नहीं और नियम को तोड़ने की संभावना मनुष्य के साथ शुरू हो यानी मनुष्य जो है वो प्रकृति को पार कर गया और परमात्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ ऐसा प्राणी है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 गाय मजे से घास चल रही तो शेर को गाय के बगल में बैठा दिया वो गाय को नहीं चल रहा है हम अपनी धारणाएं थोपते प्रकृति में ना कुछ शुभ है ना कुछ आसर। आसर। कोई अच्छे और बुरे की बात प्रकृति में नहीं है क्योंकि वहां विकल्प नहीं है वहां चुनाव ही नहीं है। ऐसा शेर कोई जान के गाय को नहीं खाता और गाय कोई जान के घास को नहीं खाती किसी का किसी को दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं बस ऐसा होता है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 आदमी के साथ अनंत संभावनाएं खुल जाए इसलिए सवाल उठता है कि क्या ठीक है और क्या गलत कहानी है कि कंफ्यूश लाउस् के पास गया अल्लाह उसे उसने कहा कि लोगों को बताना पड़ेगा क्या ठीक है क्या गलत तो है से ने कहा कि ये तभी बताना पड़ता जब ठीक हो जाता है हो जाता है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 चाहे विज्ञान की कोई नई प्रतीति हो चाहे धर्म की कोई नई अनुभूति हो सब सोचने के बाहर घटती सोचने के भीतर नहीं घटती विज्ञान की भी नहीं घटती जब भी कुछ नया आता है वो सब आता है जब आप सोचने के बाहर होते भला ये हो सकता है कि आप सोच सोच के थक के बाहर हो गए हैं यह हो सकता है कि एक आदमी अपनी प्रयोगशाला में सोच सोच के थक गया है दिन भर और दिनभर सब तरह के प्रयोग किये कोई फल नहीं पाया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 ये दूसरी बात ख्याल में लेने नहीं जैसी है कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो भी सोचने की स्वतंत्रता है सोचने में वो बाहर चला गया विचार में वो भटक रहा है अगर सारा विचार ठहर जाए तो वो ताओ का खड़ा हो जाए जिसको हम ध्यान कहते हैं ये जिसको जापान में वो जेन कहते हैं उसको लाओ से ताओ कहते हैं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 तुम ही सोच लेते तुम सोच ही लेते कौन तुम्हें मना करता सोचते ही हम तत्काल स्वभाव के बाहर हो तो विचार जो है वो स्वभाव के बाहर चलाएंगे लेकिन विचार में ही इसलिए मूलत हम कहीं नहीं गए होते गए हुए मालूम पड़ते तो ताओं की साधना का अर्थ हुआ सोच विचार छोड़कर खड़े हो जाए जहां कोई विचार न हो सिर्फ चेतना रह जाए सिर्फ होश रह जाए तो वहां से जो ठीक है वो न वो दिखाई पड़ेगा बल्कि होना शुरू हो जाएगा इसलिए ताओ को जीने वाला आदमी नैतिक होता ना अनैतिक होता न पापी होता ना पुण्यात्मा हो क्योंकि वो कहता है कि जो हो सकता है वही हो रहा है मैं कुछ करता नहीं एक ताओ फकीर से तो कोई जाके पूछता है कि आपकी साधना क्या है वो कहता है जब मेरी नींद टूटती तब मैं उठ जाता हूं और जब नींद आ जाती है तो मैं सोचता और जब भूख लगती तो खाना खा लेता वो कहता ये तो हम सभी करते वो कहता ये तुम सब नहीं करते जब नींद आई तब तुम कब सोए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 सबसे तो बड़ी हैरानी उनसे ये हुई कि लोग घड़ी देख के कैसे सो जाते हैं और लोग घड़ी देख के खाना कैसे खा लेते हैं और जिस घर में वो मेहमान था वो इतना परेशान हुआ कि सारे लोग एक साथ खाना कैसे खा लेते हैं घर भर <laughs> का क्योंकि उसने कहा ये हो ही नहीं सकता कि सबको एक साथ भूख लगती क्योंकि हमें तो जब हमारे वहां जिसको भूख लगती है वो खाते किसी को कभी लगती है किसी को कभी लगती है किसी को भी ये बड़ा मेरेटल है कि घर घर के लोग एक साथ टेबल पर बैठ के खाना खाते क्योंकि सबको एक स्थान भूख लगना बड़ी असंभव घटना है और लोग कहते हैं कि बारह बज गए और सोच कहा <laughs> उसकी ये बिल्कुल समझ के बाहर पड़ा हुआ स्वाभाविक क्योंकि साइबेरिया से वाला आदमी अभी भी ताऊ के ज्यादा करीब अभी भी जब भूख लगती तब तो खाता है नहीं लगती तो नहीं खाता है। जब नींद आती तो सोता है टूटती तो उठता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ऐसा ताओ नहीं कहेगा ताओ कहेगा कि जब तुम उड़ जाते हो वही ब्रह्महूर्त कहेगा तो वो फकीर ठीक कह रहा है कि जो होता है हम वो होने देते हैं हम कुछ भी नहीं करते जो हो, होता है हम होने देते हैं तो मनुष्य एक बार भी फिर से अगर प्रकृति की तरह जीने लगे तो ताओ को उपलब्ध होता है जब उसे जो होता है हो और ये बहुत गहरे तल तक, ये खाने और पीने की बात ही नहीं अगर उसे क्रोध आता तो वह क्रोध को भी आने देता है अगर उसे काम उठता तो वो काम को भी उठने देता क्यों कहता है मैं कौन हूं जो बीच में हो असल में जो होता है ताओ कहता है उसे होने देना है तुम कौन हो जो तुम बीच में आते हो हर चीज पर तुम कौन हो जो बीच में और अगर कोई व्यक्ति सब होने दो जो होता है तो साक्षी रह जाएगा और तो कुछ बचेगा नहीं उसके व्यक्ति देखेगा कि क्रोध आया देखेगा कि भूख आई देखेगा कि नींद आई वो साक्षी हो जाए तो ताओ की जो गहरी से गहरी पकड़ है वो साक्षी में है वो साक्षी रह जाए ना वो देखता रहे देखता रहे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 वो सब का देखने वाला हो और जिस दिन हम सबके देखने वाले होते उसी क्षण हम पर कोई भी कर्म का कोई बंधन नहीं रहता क्योंकि कर्म का सारा बंधन हमारे कर्ता होने में है कि मैं कर रहा हूं चाहे क्रोध कर रहे हों और चाहे ब्रह्मचरी साध रहे हों लेकिन मैं करने वाला हूं मौजूद चाहे पूजा कर रहे हो चाहे भोजन कर रहे हो मैं करने वाला मौजूद तो व की जो अंतिम घटना है उसमें मैं तो खो जाएगा करता खो जाएगा तब ही रह जाएगा अब जो होता है, होता है। अब इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है डुअर जो है वो अब नहीं है तो ऐसी जो ऐसी जो चेतना की अवस्था है जहां ना कोई शुभ है ना कोई अशुभ है ना अच्छा है ना बुरा है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 ताओं का अनुवाद नहीं होता धर्म से हो सकता था लेकिन धर्म विकृत हुआ उसके एसोसिएशन गलत हो गए रित से हो सकता था लेकिन वो अब व्यवहार है उसका कभी प्रयोग नहीं हुआ वो व्यापक मन गया नहीं लेकिन अर्थ वही है अर्थ वही है मूल स्वभाव में जीने की सामर्थ्य सबसे बड़ी सामर्थ्य है क्योंकि तब न निंदा का उपाय है न प्रसन्नता का उपाय है उपाय तो ही नहीं लाओस से एक, एक नदी के किनारे बैठा हुआ है सम्राट ने किसी को भेजा है कि लाहौसों को खोज लाओ में बहुत बुद्धिमान आदमी है तो हम उसे अपना वजीर बना वो आदमी गया है बह तो लाहौल को खोज पाए क्योंकि जहां जहां लोगों ने पूछा उन्होंने कहा कि लाहौसों को खुद ही पता नहीं होता कि कहा जा रहा है जहां पैर ले जाते हैं चला जाते हैं, तो पहले से तो वो खुद भी नहीं बता सकता कि कहा जाएगा बताना मुश्किल है लेकिन फिर भी खोजो कहीं न कहीं होगा क्योंकि सुबह यहां दिखाई पड़ा है इस गांव में वो था कभी बहुत दूर नहीं निकल गया होगा दूर इसलिए भी नहीं निकल गया होगा तेजी से वो चलता ही नहीं क्योंकि जाना ही नहीं कहीं पहुंचनी नहीं नहीं तो कहीं दूर नहीं गया होगा मिलेगा आसपास खोजा है तो वो नदी के किनारे बैठा हुआ है तो उन्होंने जाकर उसको कहा तो बड़ी मुश्किल गांव गांव खोजते फिर सम्राट ने बुलाया कहा कि वजीर का पद लाहौर से संभाल लाहौल से चुपचाप बैठ रहा उसने कहा देखते हो उस कछुए को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 सोने की खोल मढा हुआ वो कछुआ परम आदरणीय सम्राट स्वयं उसके सामने से झुका तो बस, मैं तुमसे पूछता हूँ अगर तुम इस कछुए से कहो कि हम तुझे सोने से मार के और सुंदर बहुमूल पेटी में बंद करके पूजा करेंगे तो ये कछुआ सोने से मढा जाना पसंद करेगा कि ये किचड़ में लौटना पसंद करे कछुआ तो किचड़ में लौटना ही पसंद करे और का हम भी पसंद करें नमस्कार तुम जाओ जब कछुआ तक इतना बुद्धिमान है तो तुम लाहौस को ज्यादा बुद्धिहीन समझो कछुए तुम जाओ तुम्हारा वजीर होना हमारे काम कर ले असल में लाओस्य ने कुछ भी होना बंद कर दिया उसने लाह जो है वो है ये जो आदमी है ये साधारणता जिनको हम साधक कहते हैं वैसा आदमी नहीं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 किसी के विरोध में आयोजन ना करें अपने व्यक्तित्व का जो हो सकता है भीतर से तो जो होना चाहता है वो हम होने देंगे उस पर कहीं कोई रुकावट ना हो कोई निंदा ना हो कोई विरोध ना हो कोई संघर्ष ना हो कोई द्वंद्व ना हो जो होता है उसमें अब उसका मतलब यह कि बुरे भले का ख्याल तत्काल छोड़ देना पड़े क्योंकि बुरा भला ही हमें निंदा करवाता है रुकवाता है ये करो और ये मत करो ये सारे बुरे भले का शुभ अशुभ का ख्याल छोड़कर और उस बिंदु पर हमें खड़े होकर देखना पड़ेगा कि जीवन अब कहां जाए जिस बिंदु पर कोई विचार नहीं अगर आपके मस्तिष्क से सोचने की सारी शक्ति छीन ली जाए फिर भी आप सांस लोगे अभी भी सांस लेकिन सांस तक के देने में फर्क पड़ जाए रात को आप दूसरी तरह से सांस लेते हो दिन की वजह सांस पर हम आमतौर से कोई ख्याल नहीं दिए लेकिन सिर्फ हमारी विचार की प्रक्रिया सांस पर कोई तरह की बाधा डालती है रात में दूसरी तरह की सांस है। अगर कोई बीमार रात सोना बंद कर दे तो उसकी बीमारी ठीक होना मुश्किल हो जाए क्योंकि जागते में बीमारी का ख्याल बीमारी को बढ़ावा देने लगता है तो पहला जरूरी होता है कि कोई बीमार हो तो पहले उसको नींद आए इलाज नंबर दो बार पहले तो नींद आए क्योंकि नींद में वो बीमारी का ख्याल छोड़ते और उसका स्वभाव जो कर सकता है वो कर सके ये आदमी बाधा ना दे बच्चे हमें इतने प्रीति कर लगते हैं बहुत मजे की बात है आमतौर से क्रूफ बच्चा खोजना बहुत मुश्किल है। सभी बच्चे सुंदर होते असल में बच्चा क्रूफ होता ही नहीं यानी कभी ख्याल में नहीं आया होगा किसी बच्चे को देख के क्रूफ लेकिन यही बच्चे बड़े होकर उनसे बहुत से लोग क्रूफ हो जाते हैं अधिक लोग क्रूफ हो जाते हैं तो सुंदर आदमी खोजना मुश्किल हो जाता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 इसलिए स्त्रियां मुश्किल से सुंदर हो पाती हैं सुंदर होने का जो अति विचार है वो बहुत गहरी और छुपी क्रूप है। इसलिए बहुत कम स्त्रियां जिनमें कोई गहराई होती सौंदर्य इसलिए एक या दो दिन के बाद अगर एक स्त्री आपके साथ रह जाए कितनी सुंदर हो दो दिन के बाद उसका सौंदर्य दिखाई पड़ना बन पा क्योंकि बहुत सर्वेष पर बहुत ऊपर था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 उसके पास कुछ रेडीमेड नहीं है उसके पास कुछ तैयार नहीं कन्फ्यूशन जब अल्लाह उससे मिला है तो कन्फ्यूशन बहुत से लोगों से मिलने गया था और जब लॉर्ड कर तो उसके मित्रों ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा आदमी की जगह तुमने मुझे अजगर के पास भेज दी <laughs> वो आदमी नहीं है वो तो खा जाए मेरी सारी बुद्धिमत्ता चकना चूरोग बल्कि आदमी के सामने मुझे पता चला कि मेरी बुद्धिमत्ता एक तरह की कनिंग और कुछ सिर्फ एक चालांक जिसमें मैंने कुछ सवालों के जवाब तय कर रखे जिनके मैं जवाब दे देता हूं लेकिन उस आदमी ने ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब मुझे पता ही नहीं थे मुझे ये भी पता नहीं था कि ये भी सवाल है और तब वो बहुत हंसने लगा और अब उस आदमी के पास सामने मैं दोबारा न जा सकता <laughs> क्योंकि उस आदमी उस आदमी के पास मेरी सारी बुद्धिमत्ता चालांकी से ज्यादा साबित नहीं हुई जो मैंने तैयार कर दी ओ की अपनी एक बुद्धिमत्ता है जिस बुद्धिमत्ता में कुछ तैयार नहीं है चीजें आती हैं और स्वीकार कर लिया और जो भी होता है उसे होने दिया जाता है इसलिए बहुत ताओ का व्यवहार तय करना बहुत कठिन है हो सकता है कि आप किसी ताओ में स्थिर आदमी से कोई सवाल पूछे वो जवाब न दे के आपको चाटा मारते क्योंकि वो ये कहेगा यही हुआ वो ये नहीं कहता कि आप ना मारें आप जवाब में मार सकते हैं कोई जो करना हो कर सकते हैं लेकिन वो ये कहेगा जो हो, और अगर उसके चांटे को समझा जाए तो शायद आपके लिए वही वह जवाब था सभी प्रश्न ऐसे नहीं कि उनके उत्तर दिए बहुत प्रश्न ऐसे हैं जिनका चांटा ही अच्छा होगा हमारे ख्याल में नहीं आएगा एकदम से कि चांटा कैसे एक एक ताऊ फकीर के पास एक युवक पूछने गया है उससे पूछता है कि ईश्वर क्या है धर्म क्या है तो वो उसको उठा चांटा के चांटा लगाता है दरवाजा बंद करके बाहर कर देता है तो वो बहुत परेशान होता है वो तो बड़ी दूर बड़ी से बड़ी पहाड़ी चढ़ के इसके बाद तो सामने एक दूसरे फकीर का झोपड़ा वो उसमें जाता है और वो कहता है कि किस तरह का आदमी है तो वो वो डंडा उठाता है वो फकीर वो कहता है ये आप क्या कर रहे हैं तो उसने कहा तू बहुत दयालु आदमी के पास दयालु अगर हमारे पास तू आता तो हम डंडा ही मार तो आदमी सदा का दयालु तू वापस वहीं जा उसकी बड़ी करुणा है उसने इतना भी किया ये कुछ कम नहीं है वो आदमी लौटता है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 नगर तू लौट आया तब आगे बात चल सकती तो उसने कहा कि मैं तो डर के भाग भी जा सकता था वो तो सामने वाले की करू ना तो उसने कहा वो बड़ा कृपालू है वो मुझसे ज्यादा कृपालू अगर तू उसके पास गया होता तो डंडा ही मारता। अब ये जो ये ये जब बात सारी के सारे सारे जगत में पहुंची तो समझना बहुत मुश्किल होगा ये सारा मामला क्या है लेकिन चीजों के अपने आंतरिक नियम है आंतरिकताओं है चीजों का अब यह जरूरी नहीं है कि आप जब मुझसे प्रश्न पूछने आए हैं तो सच में प्रश्न ही पूछने आए ये जरूरी नहीं और यह भी जरूरी नहीं कि आपको उत्तर की ही जरूरत है यह भी जरूरी नहीं और यह भी जरूरी नहीं कि जो आपने पूछा है वही आप पूछने आए थे ये भी जरूरी नहीं और यह भी जरूरी नहीं कि जो आपने पूछा है ये आप पूछना ही चाहते ये भी जरूरी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 एक मित्र उसके साथ जाता वे दो घंटे तक घूमते फिर लौट एक मेहमान आया हुआ तो वो मित्र उसे लाता और कहता है हमारे मेहमान आज ये भी चले वो दोनों चुप है लाओ से चुप है साथ चुप है वो मेहमान भी चुप रात से जब सूरज उगा तब वो इतने कहता है मेहमान की कितनी अच्छी सूर्य है तब लाओ से बहुत गुस्से से उस अपने मित्र की तरफ देखता है जो इस मेहमान को ले आया वो मित्र भी घबरा जाता है वो मेहमान तो और ही घबरा जाता है ऐसी भी कोई मैंने बुरी बात और घंटा पर हो गया चुप रहते कहा कि कितनी अच्छी सुबह है फिर वो लौट आते हैं घंटा और बीत जाता दरवाजे पर लाउस से उस मित्र से कहता है इस आदमी को दोबारा मत लाना ये बहुत बकवासी मालूम होता है मित्र कहता है कि वो मेहमान कहता है मैंने कोई बकवास नहीं की दो घंटे में सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह लाउस से कहता वो हमको भी दिखाई पड़ गई वो निपट बकवास सुबह तो हमको भी दिखाई पड़ गई जो बात सभी को दिखाई पड़ रही थी उसको कहने की क्या और जो बात नहीं कहनी तुम वो कह सकते हो तुम आदमी चीज़ नहीं तुम कल से मत अब ये जरा सोचने जैसी है असल में जब आप सुबह देख के कहते कितनी अच्छी सुबह है तब सच में आपको सुबह से कोई मतलब नहीं होता आप सिर्फ एक चर्चा शुरू करना सुबह तो हम सबको दिखाई पड़ रहे हैं सुबह सुंदर है तो चुप रहिए नहीं सिर्फ आठ ही खोट तो जो जो पूरा कॉन्सिक्वेंस ला से पूरा पकड़ लेता वो कहता ये आदमी बकवासी इसने शुरुआत की वो तो हम हजार ठीक आदमी नहीं थे नहीं तो शुरू हो गया इसने ट्रेन तो चला दी ये वो तो दो आदमियों ने सहयोग नहीं दिया इसलिए ये बेचारा चुप रह गया इसने शुरुआत तो कर दी इसने खूंटी गाड़ दी थी वो सामान भी, भी गाड़ था ये आदमी बकवासी अब ये इतनी सी बात किस्तों से है एक बकवासी आदमी के शिष्ट की सबूत को इससे ज्यादा उसने कुछ कहा ही नहीं हमको भी लगता है कि लाउस से जाती कर रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता वो ठीक ही कह रहा है वो आदमी पकड़ लिया उसने वो क्योंकि ताहो जो है उसकी अपनी बुद्धिमत्ता वो दर्पण की तरह है वो चीज़ जैसी वैसी दिख जाती है उसने पकड़ ली इस आदमी की तरकीब ये आदमी घंटे भर से बेचे था इसने कई तरकीबें लगाई होंगी लेकिन दो आदमी बिल्कुल चुप थे वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे इसने कहा क्या करें क्या ना करें सुबह हो गई अब उसने कहा कि सुबह बहुत सुंदर है अब उसने चाह था कि इनमें से कोई कुछ तो कहेगा कि हाँ सुंदर है हम तो कोई को इंकार नहीं करे तो बात शुरू हो जाए फिर जो बात शुरू हो जाती है उसका तो कोई अंश नहीं अल्लाह अल्लाहसिन का ये है बकवासी इसको तो तुम कल कंस मत इसने बीस तो बो दिया था फसल तो हमने बचाई तो ताओ की एक अपनी अपना दर्पण है जिसमें चीजें कहती दिखाई पड़ेंगी ये सीधी चीजों को देख के हम नहीं जानते और चूंकि उसके पास अपना कोई बंधा हुआ उत्तर नहीं इसलिए बड़ी मुक्ति चूंकि कोई रेडीमेड बात नहीं इसलिए चीजें सरल और सीधी और जान कुछ भी नहीं लेकिन ये स्थिति पर खड़े होने की तो जिससे मैं ध्यान कह रहा हूं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 वो जो टैक्स कलेक्टर होते तो तुम्हारे स्तर में जो है वो जाने लगेंगे उसे लिख जाओ तुम भागे जा रहे हो तुम्हारे पास बहुत संप्रदाय है तो उसने एक छोटी सी किताब लिखी है से से। ये भी अद्भुत के साथ है। क्योंकि कम ही ऐसे लोग हैं जो लिखते वक्त ये कहे कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो कहा ना जा सकेगा और जो मैं कहूंगा वो सत्य हो ही नहीं सकता क्योंकि कहते ही असत्य हो जाएगा। जाए सत्य न कहा जा सकेगा और जो मैं कहूंगा वो असत्य हो जाए क्योंकि कहते ही चीजें असत्य हो जाए इस आदमी के पास कुछ है और इस आदमी ने कुछ जान है और यह आदमी कहीं पहुंचा है की जो पैदाइश है जिन जो है वो साओ और बुद्ध लाओस्य और बुद्ध दोनों की ग्राह दिए जेन इतनी जेन का कोई मुकाबला नहीं जेन अकेला बुद्धिज्म नहीं है। हिंदुस्तान से बहुत विश्व लेके गए ध्यान की प्रक्रिया को लेकिन हिंदुस्तान के पास ताओ की पूरी दृष्टि नहीं, पूरा फैलाव ना ध्यान की प्रक्रिया जो स्वभाव में थिर कर देती लेकिन स्वभाव में थिरोने की पूरी की पूरी व्यापक कल्पना हिंदुस्तान के पास थी वो लौटे के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 कठिन इसीलिए हमारे सोचने के जो ढांचे हैं उनसे बिल्कुल प्रतिकूल है और सरल इसीलिए है कि स्वभाव सरल ही हो सकता कुछ हो है कुछ कठिनी होने की बात नहीं मैं बहुत दिन से और कह रहा हूँ मनको श्रीवास्तव जी लाओ, आगे आ जाइए ऐसे पैसे में हमारी बात आपकी बात तो हो गई ना तो तो तो है। तो सर जी बैठ बैठने नहीं बैठने क्या क्रियानंद बोलो तुम्हारा क्या कौन का जागरण और चक्रों के प्रक्रिया से कैसे संबंध है संबंध है और बहुत गहरा संबंध है असल में श्वास से ही हमारी आत्मा और शरीर का जोड़ है श्वास सेतु है इसलिए श्वास गई कि प्राण गए मस्तिष्क चला जाए तो चलेगा आंखें चली जाए तो चलेगा हाथ पैर कट जाए तो चलेगा श्वास कट गई के गए श्वास जोड़ है हमारे आत्मा और शरीर का और आत्मा और शरीर के मिलन का जो बिंदु है वही कुंडलनी उसी बिंदु को वही वो शक्ति जिसको कुंडलनी कहते हैं नाम कुछ भी दिया जाता वो ऊर्जा वही और इसलिए उस ऊर्जा के दो रूप हैं अगर वो कुंडनी की ऊर्जा शरीर की तरफ बहे तो काम शक्ति बन जाती है सेक्स बन जाती और अगर वो ऊर्जा आत्मा की तरफ बहे तो वो कुंडली बन जाती या कोई और नाम दे शरीर की तरफ बहते से वो अधोगामी हो जाती है और आत्मा की तरफ बहने से ऊर्जा भगानी होता पर जिस जगह वो है उस जगह पर चोट श्वास से पड़ती इसलिए तुम हैरान हो गए संभोग करते समय शाम श्वास को नहीं रखा जाता अगर संभोग करते वक्त श्वास की गति में तक कालंतर पड़ जाए इसलिए कामातुर होते ही चित्त श्वास को तेज कर लेगा क्योंकि उस बिंदु पर चोट श्वास करेगी तभी वहां से काम शक्ति बहनी शुरू होती है। श्वास की चोट के बिना संभोग भी असंभव और श्वास की चोट के बिना समाधि भी असंभव है समाधि उसके ऊर्दगामी बिंदु का नाम है और संभोग उसके अधोगामी बिंदु का नाम है और की चोट तो दोनों पर पड़े तो अगर चित्त काम से भरा हो तब श्वास को धीमा करना है, श्वास को शिथिल करना है। जब चित्त में काम वासना घेरे या क्रोध घेरे या और कोई वासना घेरे तो श्वास को शिथिल करना और कम करना और धीमे लेना तो काम और क्रोध दोनों विदा हो जाएंगे टिक नहीं सकते क्योंकि जो ऊर्जा उनको चाहिए वो श्वास के बिना चोट पड़े नहीं मिल तो इसलिए कोई आदमी क्रोध नहीं कर सकता श्वास को धीमे लेकर करे तो वो चमत्कार करे तो बिल्कुल चमत्कार साधारण घटना नहीं हो नहीं सकता श्वास धीमे ही कि क्रोध गया काम भी नहीं हो सकता श्वास को शांत रख क्योंकि श्वास शांत है कि काम ना न तो जब काम उत्तेजो थे मन क्रोध से भरे मन तब श्वास को तो धीमे रख और जब ध्यान की अभी से भरे मन उस तो श्वास को तीव्र चोट करना है क्योंकि जब ध्यान की अभी भीतर हो और श्वास की चोट पड़े तो जो ऊर्जा है वो ध्यान की यात्रा पर निकलनी शुरू हो है तो कुंडलनी पर गहरी श्वास का बहुत परिणाम प्राणायाम अकारण ही नहीं खोज दिया गया था वो बहुत लंबे प्रयोगों और अनुभवों से ज्ञात होना शुरू हुआ कि श्वास की चोट से बहुत कुछ किया जाता श्वास का आघात बहुत कुछ करता और ये आघात जितना तीव्र हो उतनी त्वरित गति हो और हम सब साधारण जनों में जिनकी कुंडली जन्मों जन्मों से सो सोई है उसको बड़े तीव्र आघात की जरूरत घने आघात की जरूरत सारी शक्ति इकट्ठी करके आघात की तो श्वास से तो कुंडली पर चोट पढ़नी शुरू मूल केंद्र पर चोट पढ़नी शुरू होती और जैसे जैसे तुम्हें अनुभव होना शुरू होगा तुम बिल्कुल आंख बंद करके देख पाओगे कि श्वास की, की चोट कहां पड़ गई इसलिए अक्सर ऐसा हो जाएगा कि जब श्वास की तेज चोट पड़ेगी तो बहुत बार काम उत्तेजना भी हो वो इसलिए हो सकती है कि तुम्हारे शरीर का एक ही अनुभव है श्वास तेज पड़ने का और उस ऊर्जा पर चोट पड़ने का एक ही अनुभव है सेक्स तो जो अनुभव है उस लिख पर सी फ काम करना शुरू कर देते इसलिए बहुत साधकों को साधिकाओं को एकदम तत्काल यौन केंद्र पर चोट पड़नी शुरू हो जाए गुरुजीएस के पास अनेक लोगों का ऐसा ख्याल हुआ है और होना बिल्कुल स्वाभाविक अनेक स्त्रियों का ऐसा ख्याल हुआ कि उसके पास जाते थे उनके यौन केंद्र पर चोट हो और बिल्कुल स्वाभाविक इसकी वजह से गुरुजीव को बहुत बदनामी मिली इसमें उसका कोई कसूर नहीं था इसमें उसका कोई कसूर नहीं था असल में ऐसे व्यक्ति के पास जिसकी अपनी कुंडली जागृत हो तुम्हारी कुंडलनी पर चोट होनी शुरू होती है उसके चारों तरफ से तरंगों से लेकिन तुम्हारी कुंडली तो भी बिल्कुल सेक्स सेंटर के पास कोई भी होती इसलिए चोट वहीं पड़ती पहली चोट वहीं पड़ती तो गहरा परिणाम लाने वाली है कुंडलनी के लिए और सारे चक्र जिन्हें तुम कहते हो वो सब कुंडलनी के यात्रा पथ के स्टेशन समझते जहां जहां से कुंडलनी होकर गुजरेगी वे स्थान ऐसे तो बहुत स्थान हैं इसलिए कोई कितने ही चक्र गिन सकता है लेकिन बहुत मोटे विभाजन करें जहां कुंडली थोड़ी देर फैलेगी विश्राम करेगी वे स्थान है तो सब चक्रों पर परिणाम होगा और जिस व्यक्ति का जो चक्र सर्वाधिक सक्रिय है उससे सबसे पहले परिणाम होगा जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मस्तिष्क से ही दंदात काम करता है तो तेज श्वास के बाद उसका सिर एकदम भारी हो जाए क्योंकि उसका जो मस्तिष्क का चक्र है वो सक्रिय चक्र है स का पहला आधार सक्रिय चक्र पर पड़ेगा उसका शरीर एकदम भारी होगा। कामुक व्यक्ति है तो उसकी काम उत्तेजना बढ़ जाएगी बहुत प्रेमी व्यक्ति तो है उसका प्रेम बढ़ जाए भावुक व्यक्ति है तो भावना बढ़ जाएगी उसका जो अपने व्यक्तित्व का केंद्र बहुत सक्रिय है पहले उसकी चोट होनी शुरू हो लेकिन तत्काल दूसरे केंद्रों पर भी चोट शुरू होगी और इसलिए व्यक्तित्व में रूपांतरण भी तत्काल अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि मैं बदलता हूँ ये मैं वही आदमी नहीं हूं जो कल तक था क्योंकि हमें आदमी का पता ही नहीं कि हम कितने हैं हमें तो पता है उसी चक्र का जिसको हम जीते जब दूसरा चक्र हमारे भीतर खुलता है तो हमें लगता है हमारा व्यक्तित्व गया तो हम दूसरे आदमी हुए ये हम वो आदमी नहीं जो कल तक ये ऐसे जैसे कि मकान में इसी कमरे का पता हो यही हमारे कमरे का नक्शा हो हमारे दिमाग अचानक एक दरवाजा खोले और एक और कमरा हमें दिखाई पड़े तो पूरा नक्शा बदलेगा अब जिसको हमने अपना मकान समझा था वो दूसरा हो गया अब एक नई व्यवस्था उसमें न देनी तो तुम्हारे जिन जिन चोटों पर केंद्रों पर चोट होगी वहां वहां से व्यक्तित्व का नया आविर्भाव होगा और जब सारे केंद्र सक्रिय होते हैं एक साथ उसका मतलब है जब सबके भीतर से ऊर्जा एक सी प्रवाहित होती है तब पहली दफे तुम अपने पूरे व्यक्तित्व में जीते हो हमने से कोई भी अपने पूरे व्यक्तित्व में साधारणता नहीं जीता और हमारे ऊपर के केंद्रों को तो अछूते रहता है तो स्वास से इन केंद्रों पर भी चोट पड़ेगी और मैं कौन हूं का जो प्रश्न है वो भी चोट करने वाला है वो दूसरे दिशा से चोट करने वाला है इसे थोड़ा समझो श्वास से तो ख्याल में आया अब मैं कौन हूं इससे कुंडली प्रजा से तो चोट लू ये कभी हमारे ख्याल में नहीं है तुम आग बंद कर लो और एक नग्न स्त्री का चित्र तुम्हारा सेक्स सेंटर फौरन सक्रिय हो जाए क्यों तुम सिर्फ कल्पना कर रहे तुम्हारा हो तुम्हारा सेक्स सेंटर क्यों सक्रिय हो गया असल में प्रत्येक सेंटर की अपनी कल्पना है समझे ना प्रत्येक सेंटर की अपनी इमेजिनेशन है और अगर उसकी इमेजिनेशन के करीब तुमने इमेजिनेशन करनी शुरू की तो वो सेंटर तत्काल सक्रिय हो जाए इसलिए इस काम वासना का विचार करते ही तुम्हारे सेक्स सेंटर्स वर्क करना शुरू कर देंगे और तुम हैरान हो नग्न स्त्री हो सकता है इतना प्रभावी ना हो जितना नग्न स्त्री का विचार प्रभावी होगा उसका कारण है कि नग्न स्त्री का विचार तो तुम्हें कल्पना में ले जाएगा और कल्पना चोट करेगी और नग्न स्त्री तुम्हें कल्पना में नहीं ले जाएगी वो तो प्रत्यक्ष करे इसलिए प्रत्यक्ष जितनी चोट कर सकती करे कल्पना भीतर से चोट करती है तुम्हारे सेंटर पर प्रत्यक्ष स्त्री सामने से चोट करती सामने की चोट उतनी गहरी नहीं जितनी भीतर की चोट गहरी इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्त्री के सामने तो इंपोर्टेंट सिद्धों लेकिन कल्पना में बहुत पोटेंसी कल्पना में उनकी पोटेंसी का कोई हिसाब नहीं क्योंकि कल्पना की जो चोट है वो तुम्हारे भीतर से जाकर सेंटर को छूती है प्रत्यक्ष की जो चोट है वो भीतर से जाकर नहीं छूती बाहर से तुम्हें छू सकती और मनुष्य चूंकि मन में जीता है इसलिए मन से ही गहरी चोटें कर पाता है तो जब तुम पूछते हो मैं कौन सू तो तुम एक जिज्ञासा करते हो एक जानने की कल्पना कर हो एक प्रश्न उठा रहे हो यह प्रश्न तुम्हारे किस सेंटर को छूएगा प्रश्न तुम्हारे किसी सेंटर पर छुएगा जब तुम ये प्रश्न पूछते हो जब तुम इसकी जिज्ञासा करते हो इसकी अभिप्सा से भरते हो और तुम्हारा रोआ रो पूछने लगता है मैं कौन हूं तब तुम भीतर जा रहे हो और भीतर किसी केंद्र पर चोट होनी शुरू हो मैं कौन हूं ऐसा प्रश्न जो तुम पूछा ही नहीं तुमने सभी इसलिए तुम्हारे किसी ज्ञात शक्ति केंद्र पर उसकी चोट नहीं होने वाली कभी पूछी नहीं है वहां उसकी अभीता ही कभी तुमने नहीं की तुमने अक्सर पूछा है वो कौन है ये कौन है तुमने ये सारे प्रश्न पूछे लेकिन मैं कौन हूं ये अनपूछा प्रश्न है ये तुम्हारे बिल्कुल अज्ञात केंद्र को चोट करेगा जिससे तुमने कभी चोट नहीं की और वो अज्ञात केंद्र जहां मैं कौन हूँ चोट करेगा बहुत बेसिक क्योंकि प्रश्न बहुत बेसिक बहुत आधारभूत प्रश्न है कि मैं कौन बहुत एग्जिस्टेंशियल है ये सवाल ये पूरे अस्तित्व की गहराई का सवाल है कि मैं हूँ कौन ये मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं जन्मों के पहले था ये मुझे वहां ले जाएगा जहां जन्मों जन्मों के पहले था ये मुझे वहां ले जा सकता है जहां कि मैं आदि में था इस प्रश्न की गहराई का कोई हिसाब नहीं कि यात्रा बहुत गहरी है इसलिए तुम्हारा जो मूल गहरा से तो गहरा केंद्र है कुंडल का वहां इसकी तत्काल चोट होनी शुरू होगी पांच फिजियोलॉजिकल चोट और मैं कौन हूं ये मेंटल चोट है तुम्हारी माइंड एनर्जी से चोट पहुंचाना है और वो तुम्हारी बॉडी एनर्जी से चोट पहुंचाना है और अगर ये दोनों चोट पूरे जोर से फर जाए तो दो ही रास्ते हैं वहां तक चोट पहुंचाने की तुम्हारे पास सामान्य और तरकीबें भी हैं लेकिन वो जरा फिर उलझी हुई है दूसरा आदमी तुम्हें सहयोगी हो सकता है इसलिए तुम अगर मेरे सामने करोगे तो तुम्हें चोट जल्दी पहुंच जाती है क्योंकि तीसरी दिशा से भी चोट पहुंचनी शुरू होती है जिसका तुम्हें ख्याल नहीं वो एस्ट्रग है यह बॉडी है जब तुम सांस गहरी लेते हो और जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं तब ये मेंटल है और अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हो जिससे कि तुम्हारे एस्टल को चोट पहुंच सके तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को चोट पहुंच सके तो एक तीसरी यात्रा शुरू हो जाए इसलिए अगर यहां पचास लोग ध्यान करेंगे तो तीव्रता से होगा बजाय एक के क्योंकि पचास लोगों की तीव्र आकांक्षाएं और पचास लोगों के तीव्र श्वासों का संवेदन इस कमरे को एस्टल एटमोस्फियर से भर देगा यहां नई तरह की विद्युत किरण चारों पर घूमने लगी और वो भी तुम्हें चोट पहुंचाने लगी पर तुम्हारे पास साधारणता दो सीधे उपाय शरीर का और मन का तो मैं कौन हूं गहरा गहरी चोट करेगा श्वास से भी गहरी करेगा श्वास से इसलिए हम शुरू करते हैं कि वो शरीर का है उसे करने में ज्यादा कठिनाई नहीं समझे ना मैं कौन हूं कठिन है क्योंकि मन का है शरीर से शुरू करते हैं और जब शरीर पूरी तरह से वाइब्रेट होने लगता है तब तुम्हारा मन भी इस योग हो जाता है कि पूछने लगे फिर पूछने की एक ठीक सिचुएशन चाहिए हर कभी तुम मैं कौन हूं पूछोगे तो नहीं बनेगा काम सब सवालों के लिए भी ठीक स्थितियां चाहिए जब वो पूछी जा सकती है जैसे कि जब तुम्हारा पूरा शरीर कपने लगता है और डोलने लगता है तब तुम्हें खुद ही सवाल उठता है कि हो क्या रहा है ये मैं कर रहा हूं ये मैं तो नहीं कर रहा हूं ये सिर्फ मैं नहीं घुमा रहा हूं ये पैर मैं नहीं उठा रहा हूं ये नाचना मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन ये हो रहा है और अगर ये हो रहा है तो तुम्हारी जो आइडेंटिटी है सदा की ये शरीर मैं हूं वो ढीली पड़ गई अब तुम्हारे सामने एक नया सवाल उठा कि फिर मैं कौन हूं अगर ये शरीर कर रहा और मैं नहीं कर रहा तब एक नया सवाल कर कौन रहा है फिर तुम कौन हो तो और ये ठीक सिचुएशन है जब इस खेद से तुम्हारा मैं कौन हूं का प्रश्न गहरा उतर तो उस ठीक मौके पर उससे पूछना जरूरी है असल में हर प्रश्न का भी ठीक वक्त है और ठीक वक्त खोजना बड़ी कीमती बात है हर कभी पूछने लेने का सवाल नहीं है उतना बड़ा तुम तो अगर अभी बैठ बैठकर पूछ लो कि मैं कौन हूं तो यह हवा में घूम जाए इसकी चोट कहीं नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे भीतर जगह चाहिए ना जहां से प्रवेश कर जाए रंध्र चाहिए इन दोनों की चोट से कुंडली जगह और उसका जागरण जब होगा तो अनूठे अनुभव शुरू हो जाएंगे क्योंकि उस कुंडली के साथ तुम्हारे समस्त जन्मों के अनुभव जुड़े हुए हैं जब तुम वृक्ष थे तब के भी और जब तुम मछली थे तब के भी और जब तुम पक्षी थे तब के भी तुम्हारे अनंत अनंत योनियों के अनुभव उस पूरे यात्रा पथ पर पड़े तुम्हारी उस कुंडल शक्ति ने उन सबको आत्मसात किया इसलिए बहुत तरह की घटनाएं घट सकती है उन अनुभवों के साथ साधारण जुड़ सकता है और किसी भी तरह की घटना घट गट सकती है और, और इस तरह सूक्ष्म अनुभव तुम्हें जुड़े क्योंकि तुम्हें ख्याल नहीं एक वृक्ष खड़ा हुआ है बाहर अभी हवा चली जो वर्षा हुई वृक्ष ने जैसा वर्षा को जाना वैसा हम कभी ना जान सकेंगे कैसे जान सकेंगे वृक्ष ने जैसा जाना वर्षा को जाना वैसा हम कभी ना जान सकेंगे हम वृक्ष के पास भी खड़े हो जाए तो हैं। हम न जान हम वैसे जानेंगे जैसा हम जान सकते हैं लेकिन कभी तुम वृक्ष भी रहो अपने किसी जीवन या आसान और अगर कुंडलनी उस जगह पहुंचेगी उस अनुभूति के पास जहां वो संग्रहित है वृक्ष की अनुभूति तो तुम अचानक पाओगे जो वर्षा हो रही है और तुम वो जान रहे हो जो वृक्ष जानता तब तुम बहुत घबरा जाओ तुम बहुत घबरा जाओगे कि क्या हो रहा है तब तुम समझ पाओगे कि जो सागर अनुभव कर रहा है वो तुम अनुभव कर पाओगे, जो हवाएं अनुभव कर रही है वो तुम अनुभव कर पाओगे इसलिए तुम्हारी एस्थेटिक न मालूम कितनी संभावनाएं खुल जाएंगी जो तुम्हें कभी भी नहीं नीचे आ गए जैसे कि गोगा का एक चित्र है एक वृक्ष है और आकाश को छू रहा है तारे नीचे रह गए हैं और वृक्ष बढ़ती पड़ा गया चांद नीचे पड़ गया है सूरज नीचे पड़ गया है छोटे छोटे रह गए हैं वृक्ष ऊपर चलता जा तो किसी ने कहा तुम पागल हो गए हो वृक्ष कहीं ऐसे होते हैं चांददारे नीचे पड़ गए हैं वृक्ष ऊपर चला जाते तो गोगा ने कहा तुमने कभी वृक्ष को जाने नहीं तुमने कभी वृक्ष के भीतर नहीं देखा मैं उसको भीतर से जानता नहीं बढ़ पाता चांददारों के बाद ये बात दूसरी है बढ़ना तो चाहता है नहीं बढ़ पाता ये बात दूसरी है अभी पैसा नहीं मैं तो कभी सोच ही मजबूरी है नहीं बढ़ पाता लेकिन भीतर प्राण तो सब काम सारे पार करते थे तो गोगा कहता था कि वृक्ष जो है वो पृथ्वी की आकांक्षा है आकाश को छुने पृथ्वी की डिजायर पृथ्वी के अपने हाथ पर बहा रही आकाश को छूने पर वैसा जब देख पाएंगे मगर वो वृक्ष फिर भी वृक्ष जैसा देखेगा वैसा फिर भी नहीं देख पाएंगे पर ये सब हम रहे हैं इसलिए कुछ भी होगा और और जो हम हो सकते हैं उसकी भी संभावना अनुभव में शुरू हो जाएंगी जो हम रहे हैं वो तो अनुभव में आएगा जो हम हो सकते हैं कल उसकी संभावनाएं भी आनी शुरू हो जाएंगी और तब कुंडलिनी के यात्रा पथ पर प्रवेश करने के बाद हमारी कहानी व्यक्ति की कहानी नहीं समस्त चेतना की कहानी अरविंद इसी भाषा में बोलते थे इसलिए बहुत आप नहीं हो पाया मानता तब फिर एक व्यक्ति की कहानी नहीं है वो तब फिर कॉन्सियसनेस की कहानी तब तुम अकेले नहीं हो तुम में अनंत भीतर जो बीत गए और तुम में अनंत आगे जो प्रगट होंगे एक बीच जो खुलता ही जा रहा है मैनिफेस्ट होता चला जा रहा है और जिसका कोई अंत नहीं दिखाई और जब इस तरह और छोड़हीन तुम अपने विस्तार को देखोगे कि अनंत और आगे अनंत तब स्थिति और सोचे और वो सब के सब कुंडली पर छिपे बहुत से रंग खुल जाएंगे जो तुमने कभी नहीं देखे असल में इतने रंग बाहर नहीं हैं जितने रंग तुम्हारे भीतर अनुभव में आ सकते क्योंकि वे रंग तुमने कभी जाने हैं और और तरह से जाने जब एक चील आकाश के ऊपर मंडराती है तो रंगों को और ढंग से देख हम और ढंग से देखें अभी तुम जाओगे वृक्षों के पास से तो तुम्हें सिर्फ हरे रंग दिखाई पड़ता है लेकिन जब चित्रकार जाता है तो उसे हजार तरह के हरे रंग दिखाई पड़ते हैं हरा रंग एक रंग नहीं है उसमें हजार सहज और कोई दो सहज एक से नहीं उनका अपना अपना व्यक्तित्व हमको तो सिर्फ हरे रंग दिखाई पड़ता हरा रंग बात खत्म हो गई एक मोटी धारणा है हमारी बात खत्म हो गई हरा रंग एक रंग नहीं है हरा रंग हजार रंग हर रंग में हजार रंग और जितनी उसकी बारीक को तो जब तुम भीतर प्रवेश करोगे तो वहां तुमने हजारों बारीक अनुभव किए मनुष्य जो है इंद्रियों की दृष्टि से बहुत कमजोर प्राणी है हरे पशु पक्षी बहुत शक्तिशाली है उनके अनुभूति और उनके अनुभव की गहराइया ऊंचाईया बहुत कमी है कि उनको सब सबको पकड़ के वो चेतन रूप विचार नहीं कर पाते उनकी अनुभूतियां बहुत गहरी उनके संवेदन बहुत गहरे अब जापान में एक चिड़िया है आम चिड़िया जो भूकंप के 24 घंटे पहले गांव छोड़ दी बस वो चिड़िया नहीं दिखाई पड़ेगी गांव में समझो कि चौबीस घंटे के भीतर भूकंप आज अभी हमारे पास जो यंत्र वो भी 6 घंटे के पहले नहीं खबर देता और फिर भी बहुत सुनिश्चित नहीं है वो खबर लेकिन उस चिड़िया का मामला तो सुनिश्चित और इतनी आम चिड़िया है कि गांव घर को पता चल जाए कि चिड़िया आज नहीं दिखाई पड़ गई तो चौबीस घंटे के भीतर भूकंप पड़ने वाला है उसका मतलब है कि भूकंप से पैदा होने वाली अति सूक्ष्म वाइब्रेशंस उस चिड़िया को किसी न किसी तल पर अनुभव होती है वो गांव छोड़ देती अब तुम कभी अगर ये चिड़िया रहे हो तो तुम्हारी कुंडलनी के यात्रा पथ पर तुम्हें ऐसे वाइब्रेशंस होने लगेंगे जो तुमने कभी नहीं हुए मगर तुम्हें कभी हुए हैं तुम्हें पता नहीं हाल में नहीं कभी हो सकते हैं तुम्हें ऐसे रंग दिखाई पड़ने लगेंगे जो तुमने कभी नहीं देखे तुम्हें तो ऐसी ध्वनिया सुनाई पड़ने लगी समझ को तो तो, कबीर कहते हैं नाद कि कबीर कहते हैं अमृत बरस रहा तो है साधुओं नाचो साधु पूछते हैं कहा अमृत बरस रहा है अमृत कहीं बाहर नहीं बरस रहा है और कबीर कहते हैं सुना नाद बज रहे को तो हेर नगारे बज रहे और है और साधु पूछते हैं कहाँ बज रहे कबीर कहते तो हैं तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही और वो कबीर को तो जो तो सुनाई तो पड़ तो रहा है तो तुम्हें सुनाई पड़ेंगे ध्वनिया सुनाई पड़ेंगी ऐसे स्वाद आने शुरू होंगे जो तुम्हें कभी कल्पना में नहीं कि यह स्वाद हो तो सूक्ष्मओं का बड़ा लोक कुंड के साथ जुड़ा है वो सब जग जाएगा तो सब तरफ से तुमका हमला बोल रहेगा और इसलिए अक्सर ऐसी स्थिति में आदमी पागल मालूम पड़ने लगता है क्योंकि जब हम सब बैठे थे गंभीर तब वो हंसने लगता है क्योंकि उसे कुछ दिखाई पड़ रहा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ कि जब हम सब हंस रहे हैं तब वो रोने लगता है क्योंकि कुछ उसे हो रहा है जो हमें नहीं हो रहा है। इन सब की सामान्य मनुष्य के पास चोट करने के दो उपाय हैं और असामान्य रूप से जिसको शक्ति पास कहें वो तीसरा उपाय है वो एस्ट्रल है उसमें कोई माध्यम चाहिए उसमें दूसरा व्यक्ति सहयोगी हो, हो तो तुम्हारे भीतर तीव्रता बढ़ जा सकती है और उस स्थिति में दूसरा व्यक्ति कुछ करता नहीं सिर्फ उसकी मौजूदगी काफी वो सिर्फ एक मीडियम बन जाता जा सब किसानों तक पड़ी हुई है अब जैसे कि हम घर के ऊपर लोहे की सलाख लगाए हुए हैं कि बिजली गिरे तो घर के नीचे चली जाए सलाख ना हो तब भी बिजली गिर सकती है तब पूरे घर को तोड़ जाएगी सलाख से पार हो जाए लेकिन सलाख अभी हमको ख्याल में आई है बिजली बहुत पहले से गिरती रही बिजली का सब्ती बहुत दिन से हो रहा है सलाख हमें अब ख्याल आई जो अनशक्तियां हैं चारों तरफ मनुष्य के उनका भी उपयोग किया जा सकता है उससे आध्यात्मिक विकास में उन सबका उपयोग किया जा सकता है लेकिन कोई माध्यम तुम खुद भी माध्यम बन सकते हो लेकिन प्राथमिक रूप से माध्यम बनना खतरनाक हो क्योंकि इतना बड़ा शक्ति हो सकता है जो तुम तो उससे ना झेल पाओ बल्कि तुम्हारे कुछ संतुजाम हो जाए या चूठ जाए क्योंकि सत्य का एक वोल्टेज और वो तुम्हारे सहने की क्षमता के अनुकूल होना चाहिए तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे अनुकूल बनाने की सुविधा हो जाए कि अगर एक दूसरा व्यक्ति उन शक्तियों का तुम्हारे ऊपर अवतरण कराना चाहता है तो उस पर अवतरण हो चुका है तभी तब वो उतनी धारा में तक पहुंचा सकता है जितनी धारा में जरूरत है और इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता इसलिए सिर्फ मौजूदगी जरूरी बस तब वो एक कैथेलेटिक एजेंट की तरह काम करता है वो कुछ करता नहीं इसलिए कोई अगर कहता हूं कि मैं सच्ची करता हूं तो वो गलत कहता कोई सच्ची बात करता है नहीं लेकिन हाँ किसी की मौजूदगी में सच्ची हो इधर मैं सोचता हूं जरा इधर साधक थोड़ी गहराई लें तो वो यहां होने लगेगा बड़े जोर से तो इसमें कोई कठिनाई नहीं तो कोई कठिनाई नहीं किसी को करने की कोई जरूरत नहीं वो होने लगेगा बस तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ और तरह की शक्ति प्रवेश कर गई है जो कहीं बाहर से आ गई ताकि तुम तुम्हारे भीतर से नहीं आई तुम्हें कुंडलनी का जब भी अनुभव होगा तो तुम्हारे भीतर से हुआ मालूम होगा और जब तुम्हें शक्तिपात का अनुभव होगा तुम्हारे बाहर से ऊपर से आता हुआ मालूम होगा ये इतना ही साफ होगा जैसा कि ऊपर से आपसे पानी गिरे और नीचे से पानी बढ़े नदी में खड़े हो पानी बढ़ता जा रहा है और नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता जा रहा है और आप डूब रहे हो तो कुलनी का अनुभव सदा डूबने का होगा नीचे से कुछ बढ़ रहा है और तुम उसमें डूबे जा रहे हो कुछ तुम्हें घेरे ले रहे हैं लेकिन शक्तिपात का जब भी तुम्हें अनुभव होगा तो वर्षा का होगा वो जो कबीर कह रहे हैं कि अमृत बरस रहा है साधुओं और तो वो साधु कुछ तो कहां बरस रहा है। वो ऊपर से गिरने का होगा और तुम उसमें भीगे जा रहे हो और ये दोनों अगर एक सांस हो सके तो गति बहुत तीव्र हो जाती ऊपर से वर्षा हो रही और नीचे से नदी बढ़ी जा रही है जब नदी का पूर आता है वर्षा बढ़ती जा रही है और दोनों तरफ से तुम डूबे जा रहे हो और मिसे जा रहे दोनों तरफ से हो सकता है ऐसी कोई कठिनाई नहीं दीर्घकालीन होता है अंतिम यात्रा तक ले जाता है कि अनेक बार शक्ति बात क्या हो है असल बात यह है असल बात यह है कि दीर्घकालीन तो तुम्हारे भीतर जो उठा है उसका ही होगा शक्तिपात जो है वो सिर्फ सहयोगी हो सकता है मूल नहीं बन सकता कभी भी मूल नहीं बन सकता तुम्हारे भीतर जो हो रहा है वही मूल बनेगा संपत्ति तो तुम्हारी वही है असली संपत्ति तुम्हारी वही है शक्ति पाठ से तुम्हारी संपत्ति नहीं बढ़ेगी शक्ति पाठ से तुम्हारी संपत्ति के बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी इस फर्क को ठीक से समझ लेना शक्ति से तुम्हारी पदा नहीं बढ़ेगी लेकिन तुम्हारी संपदा के बढ़ने की जो गति है तुम्हारी संपदा के फैलाव की जो गति है वो तीव्र इसलिए शक्ति बात तुम्हारी संपदा नहीं यानी ऐसे जैसे तुम दौड़ रहे हो और मैं एक बंदूक लेकर तुम्हारे पीछे लग गया बंदूक लेकर लगने से मेरी बंदूक तुम्हारे दौड़ने की, की संपत्ति नहीं बनने वाली लेकिन मेरी बंदूक की वजह से तुम से दौड़ोगे दौड़ोगे तुम ही शक्ति तुम्हारी ही लगेगी लेकिन जो नहीं लग रही तुम्हारे भीतर तो वो भी अब लग जाएगी बंदूक का इसमें कोई भी हाथ नहीं इस बंदूक में से इंच पर सकती नहीं खोएगी इसमें बंदूक की नापतोल पीछे करोगे तो वो उतनी, उतनी रहेगी, उसमें कुछ जाने आने वाला नहीं लेकिन तुम उस बंदूक के प्रभाव में तीव्र हो जाओगे जहां चल रहे थे दीन में वहां लगोगे तो शक्ति पाठ से तुम्हारी संपत्ति नहीं बढ़ती लेकिन तुम्हारी संपत्ति की बढ़ने की क्षमता एकदम गतिमान हो जाती क्योंकि एक दफा तुम्हें तो में अनुभव हो जाए बिजली चमक जाए बिजली चमकने से तुम्हें तो कोई रास्ता प्रकाशित नहीं हो जाता हाथ में जिया नहीं बन जाता बिजली का चमकना सिर्फ एक झलक लेकिन झलक बड़ी कीमत की हो जाती तुम्हारे पैर मजबूत हो जाते इच्छा प्रबल हो जाती पहुंचने की कामना तय हो जाती रास्ता दिखाई पड़ जाता है रास्ता है तुम यूं ही अंधेरे में नहीं भटक रहे हो यह सब साफ एक बिजली की झलक में तुम्हें रास्ता दिख जाता है दूर तुम्हें मंदिर दिख जाता है तुम्हारी मंजिल का फिर बिजली को गई फिर गुप्प अंधेरा हो गया लेकिन अब तुम दूसरे आदमी हो वही खड़े हो जहां थे लेकिन दौड़ तुम्हारी बढ़ जाएगी मंदिर पास रास्ता साफ न दिखाए अंधा पड़े अंधेरे में न भी दिखाई पड़ता हूं तो भी है अब तुम आश्वस्त हो तुम्हारा आश्वासन बढ़ जाता और तुम्हारा आश्वासन का बढ़ना तुम्हारे संकल्प को बढ़ा है। तो इन डायरेक्ट परिणाम है और इसलिए बार बार जरूरत पड़ती एक बार से हल नहीं होता बिजली दोबारा से मुक जाए तो और फायदा होगा दुबारा से मुक जाए तो और फायदा होगा पहली बार कुछ चूक गया होगा ना दिखाई पड़ा होगा दूसरी बार दिख जाए तीसरी बार दिख जाए और इतना तुम्हें तो कि आश्वासन गहरा होता जाए तो शक्ति पात से अंतिम परिणाम हल नहीं होता अंतिम परिणाम तुम्हें है शक्तिपात के बिना भी पहुंच सकोगे थोड़ी देर ज़हर-बेर होगी इस तरह कुछ होना नहीं है थोड़ी देर ज़हर-बेर होगी अंधेरे में आश्वासन कम होगा चलने में ज्यादा हिम्मत जुटानी पड़ेगी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा भय पकड़ेगा संकल्प विकल्प पकड़ेंगे पता नहीं रास्ता है या नहीं ये सब होगा लेकिन फिर भी पहुंचाओगे लेकिन शक्तिपात सही होगी बल्कि मैं चाहते हूँ तुम्हारी जरा गति बढ़े तो एक दो पर क्या इकट्ठा सामूहिक एक दो पर क्या करने का काम करना इकट्ठा दस हजार लोगों को खड़ा करके सबकी बात कोई कठिनाई नहीं क्योंकि जितना एक पर होने में वक्त लगता है उतना एक तो दस पास में उसकी कोई कठिनाई पड़ता है घटते घट से मिट जाता है पूरा क्या यदि संबंध ना रहे मीडियम से सब प्रभाव धीरे धीरे घटते घट से भी जाता हो कम तो हो गई सब प्रभाव छीन होने वाले हो असल में प्रभाव का मतलब है जो बाहर से आया वो छीन हो जाए जो भीतर से आया वो छीन नहीं होगा वो तुम्हारा अपना है प्रभाव तो सब घटने वाले है वो घट जाए। लेकिन जो तुम्हारे भीतर से आता वो नहीं घटता उस प्रभाव में भी जो आ जाता है वो भी नहीं घटता वो तो बना रह जाता तुम्हारी मूल संपत्ति नहीं घटती प्रभाव नहीं नीचे की तरफ जाने का उपाय नहीं है असल में इस बात को भी ठीक से समझ लेना चाहिए बड़े मजे की बात है ये बहुत मजे की बात है कि नीचे की तरफ जाने का उपाय नहीं तुम जहां तक गई हो तुम्हें उससे नीचे ले जाने में तो सहायता पहुंचाई जा सकती है तुम्हें वहीं तक ठहराने में भी बाधा डाली जा सकती है तुम्हें उससे नीचे नहीं ले जाया गया उसका कारण है कि उसके ऊंचे जाने में तुम बदल गई हो तत्काल ना कोई कवाल ही नहीं उठता एक इंच भी कोई व्यक्तित्व में ऊपर गया तो पीछे नहीं लौट सकता पीछे लौटना असंभव है ये मामला ऐसा ही है कि किसी बच्चे को हम पहली कक्षा से दूसरी में प्रवेश करवा एक ट्यूटर रख सकते हैं जो उसको पहली में पढ़ाने में सहायता देते और दूसरी में पहुंचाते लेकिन ऐसा ट्यूटर खोजना बहुत मुश्किल है कि उसने पहली में जो पढ़ा उसको भुला भुलाई अब ये फिर इस कॉम को पहले भुला देना एक और एक बच्चा दूसरी क्लास में जाके ना समझ लड़कों की सौगत करे तो इतनी हो सकता है कि दूसरी में फेल होता रहे बल्कि पहली में उतार देंगे ना समझ लड़के ऐसा नहीं उपाय मेरा मत सुन ही ना कुछ ये हो है वो दूसरी में ही रुक जाए जन्म भर दूसरे में रुका रहे और तीसरी में ना जा सके लेकिन दूसरे से नीचे उतारने का को कोई उपाय नहीं वो तो वहां अटक जाएगा तो आध्यात्मिक जीवन में कोई पीछे लौटना नहीं है सदा आगे जाना है या रुक जाना है बस रुक जाना ही पीछे लौट जाने का मतलब रखता है तो रोक तो सकते हैं सासी हटा नहीं सकते पीछे हटाने का कोई उपाय बहुत फर्क है बहुत फर्क है शक्तिपात और प्रसाद में बहुत फर्क है शक्तिपात जो है वो एक तकनीक है और आयोजन है उसकी आयोजना करनी पड़ेगी हर कभी हर कहीं नहीं हो जाएगा ना साधक इस स्थिति में होना चाहिए कि उसको हो सके मीडियम इसे स्थम होना चाहिए कि वो माध्यम बन सके जब ये दोनों बातें व्यवस्थित हो तालमेल खा जाए एक क्षण के बिंदु पर दोनों का मेल हो जाए तो हो जाएगा ये तकनीक की बात ग्रेज जो है वो अनकॉल फॉर है तो फिर उसके लिए कभी बुलावा नहीं है उसके लिए कभी कोई इंसान नहीं है वो कभी होती यानी फर्क उतना ही जैसा कि हम बटन दबा के बिजली दबाते हैं और आकाश की बिजली चमकते समझे ना तो टेक्निक है ये वही बिजली है जो आकाश में चमकती है लेकिन ये टेक्निक से बनी हुई है हम बटन दबाते हैं जलती है बुझाते हैं बुझते आकाश की बिजली हमारे हाथ में नहीं है तो ग्रेस जो है वो आकाश की बिजली कभी किसी क्षण में चमकती और तुम भी अगर उस मौके पर उस हालत में हुए तो घटना घट गट जाती लेकिन वो सख्ती बात नहीं है फिर है वही घटना क्योंकि वो ग्रेस है उसमें मीडियम भी नहीं होता कोई मीडिएटर भी नहीं है बी उसी भी तुम पर पढ़ो और आकस्मिक और सदा सदन आयोजना नहीं की जा सकती सबकी बात को आयोजित किया जा सकता है कि कल पांच बजे आ जाओ इतनी तैयारी करके आना इतनी व्यवस्था करके आ जाना हो जाएगा, लेकिन ग्रेस के लिए पांच बजे आके बैठने से कुछ मतलब नहीं हो जाए हो जाए ना हो जाए ना हो जाए उससे कोई हम अपने हाथ में उसे नहीं लेते घटना वही है लेकिन इतना फर्क है।, है।, है।, है तो आयोजना कैसे हो सकती है एगोले स्थिति में आयोजना हो सकती है का आयोजना से कोई संबंध नहीं उससे कोई संबंध नहीं हाँ बिल्कुल हो सकती है उससे कोई संबंध नहीं है। एगो तो बात ही और है एगो तो बात ही और है जैसे हमने तय किया कि पांच बजे इस तैयारी में बैठेंगे हम सब इसमें साधक की तरफ इगोलेस होने का सवाल नहीं इसमें सिर्फ मीडियम जो बनने वाला उसके इगोलेस होने का सवाल और इगोलेस मामला ऐसा नहीं कि तुम कभी हो सकते हो और कभी ना हो जाओ हो गए तो हो गए नहीं होगा तो नहीं होगा। जाते नहीं है ना कि अगर मैं एबुलेंस हूं हु तो हूँ और नहीं हूँ तो नहीं ऐसा नहीं कि कल तुम्हें पांच बजे एबुलेंस हो जाऊंगा मेरी बात सुन रहे ना तो, तुम कैसे हो जाऊंगा कोई तो उपाय नहीं अगर मैं अभी हूँ तो पांच बजे भी रहूंगा चाहे कोई आयोजन और चाहे ना करूँ चाहे तुम तो पांच बजे आओ तो और ना आओ तो मैं जागू तो और सौ तो अगर हूँ तो हूँ नहीं हूँ तो नहीं हम्म hmm? तो हाँ हाँ हाँ ऐसे ही चल रहा है ऐसे ही चल रहा है असल में हमारा तो सारा सारा हमारा जो सोचना विचारना है वो डिग्रीज का होता है वो ऐसा होता है अंठानबे डिग्री पे बुखार है तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है यार निन्यानबे डिग्री पर बुखार होता है तो हम कहते हैं बुखार है अंठानबे डिग्री भी बुखार है लेकिन वो नॉर्मल बुखार है निन्यानबे डिग्री में नॉर्मल हो जाती है फिर बिल निन्यानवे अंठानबे पर जाता है हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है नॉर्मल हो गए अभी भी बुखार है मतलब उतना बुखार है जितना सबको है सबसे ज्यादा बराबर होता है तो बराबर हो जाता वैसे ही हमारा एगो का मामला है वो हमारा बुखार है उतनी डिग्री में जितना हम सबको है तब तक हम कहते हैं आदमी बिल्कुल विनम्र है अच्छा आदमी जरा हमसे डिग्री उसकी निन्यानवे जरा संतानवे महात्मा <laughs> बाकी अलग बात है उनका कोई डिग्री से संबंध नहीं है बुखार और बुखार का न होना ये अंठानबे और निन्यानवे डिग्री का मामला नहीं सिर्फ मरे हुए आदमी को हम कह सकते हैं उसको बुखार नहीं जब तक जब तक भी गर्मी है बुखार है ही नॉर्मल और अब नॉर्मल का फर्क तो वो इसलिए तकलीफ में होती इतनी तकलीफों में होती और फिर ऐसा है ना कि अगर किसी आदमी की इगो हमारे ईगो को चोट पहुंचाती तो वो एगो है अगर किसी की ईगो हमारी एगो को रस पहुंचाती तो वह आदमी एगो ले हम नापें कैसे पता कैसे चले एक आदमी मेरे पास आया और वो अकड़ मेरे ऊपर दिखलाए कहते है। हैं आयो मेरे पैर छुए हम कहे बहुत विनम्र और क्या उपाय क्या है जाँच का हमारी एगो जाँच का उपाय वो हम जांचते कि आदमी हमारी गड़बड़ को, को नहीं कर रहा कर रहा और अगर फुसला रहा है और कह रहा बहुत बड़े महात्मा है बिल्कुल ये आदमी विनम्र इसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं मगर ये सब अहंकार है या नहीं? ये हमारा अहंकार इन सब का तौल उनके पीछे जो मेजरमेंट है हमारा वो हमारा अहमका है इसलिए जो नॉन इगो की स्थिति है उसको तो हम पहचान ही नहीं पाते क्योंकि तो हम उसे कैसे पहचानें हम डिग्री तक पहचान पाते कितनी डिग्री तक हो कैसे है ही नहीं तब हमें बहुत कठिनाई हो जाती मगर वो जो घटना है सबकी बात की वो मीडियम तो ईगो चाहिए ईगो कहना ठीक नहीं नो एगो वाला मीडियम चाहिए और ऐसे आदमी को 24 घंटे ग्रेस बरसती रहती है एक साल में वो तो तुम्हारे लिए आयोजन कर देगा लेकिन उस पर तो 24 घंटा अमृत बरस रहा है इसलिए तुम्हारे लिए भी आयोजन कर देगा कि तुम जरा एक क्षण के लिए द्वार खोलकर खड़े रह जाना उस पर तो बरस सही है शायद दो चार गुण तुम्हारे द्वार को भी करनी पड़ता है डायरेक्ट देश तो मिलता ही उपलब्धि पर है ना उसके पहले तो मिलता नहीं उसके मिलता अहंकार जाएगा तभी ग्रेस उतर पाएगी अहंकार बाधाए उपलब्धि की स्थिति को उपलब्धि की स्थिति को जिसके आगे फिर उपलब्ध कर रहे हैं उसको कुछ शेष नीचे ये साधना है, है, वो आध्यात्मिक तुम ये जानते हो कि खाना सारे देखे लेकिन ना खाने पर आत्मा का बहुत जल्दी विलोप हो जाए यद्यपि खाना शरीर को जाता है लेकिन शरीर एक स्थिति में हो तो आत्मा उसमें बनी रहती तो कुंडलनी जो है वो मानसिक लेकिन कुंडलनी एक स्थित में हो तो आत्मा तक गति होती कुंडलनी एक दूसरी स्थित में हो तो आत्मा तक गति नहीं होती तो साइकिक है लेकिन स्टेप बनती है स्पिरिचुअल के लिए स्पिरिचुअल नहीं है खुद अगर कोई कहता हूं कुंडलनी स्पिरिचुअल है तो गलत कहता कोई अगर कहे खाना स्प्रिचुअल है तो गलत कहता खाना तो फिजिकल ही है लेकिन फिर भी आधार बनता है आध्यात्मिक के लिए पांच भी बहुत है और विचार भी भौतिक सब भौतिक इनका जो रूप है वो साइकिक हम उसे कह रहे हैं वो भूत का रूप जो है वो भी लेकिन ये सब आधार बनते हैं। उस अभौतिक में छलांग लगाने के लिए ये जिसको कहना चाहिए जंपिंग बोर्ड बन कोई तो आदमी नदी में छलांग लगा रहा है तो किनारे पर एक बोर्ड पर खड़े हो गए बोर्ड नदी नहीं है और कोई तर्क कर सकता है कि क्यों बोर्ड तो पर खड़े हो जब बोर्ड तो नदी है ही नहीं और तुम्हें नदी में छलांग लगानी तो बोर्ड तो से किस लिए खड़े हो नदी में छलांग लगानी नदी में खड़े हो चालू नदी में कहीं कोई खड़ा हुआ है खड़ा तो बोर्ड पे होना पड़ता है छलांग नदी में और लग और बोर्ड बिल्कुल अलग चीज वो नदी नहीं तो तुम्हें जो छलांग लगानी है वो शरीर से लगानी मन से लगानी।, लगानी है जिसमें वो आत्मा है वो तो जब लग जाएगी तब मिलेगी अभी तो तुम जहां खड़े हो वहीं से तैयारी करनी पड़ेगी तो शरीर से और मन से ही कूनना पड़ेगा और इसलिए यही काम करना पड़ेगा हाँ जब छलांग लग जाएगी तब तुम जहां पहुंचोगे तो वो होगा इस पिछड़ा वो होगा बस तब आखिरी कर अच्छे बुरे का सवाल नहीं है यहां मैं समझ गया मैं समझ गया अच्छे बुरे का सवाल नहीं तुम्हें जिससे ज्यादा शांति और गति मिलती हो उसकी फिक्र करो क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा सबके लिए अलग अलग होगा कुछ लोग हैं जो दौड़ के गिर जाएं कोई तो विश्राम कर। कुछ लोग हैं जो कि अब भी विश्राम करते हैं लेकिन बहुत, है। बहुत कम लोग बहुत कम लोग एकदम सीधा मौन में जाना कठिन है मामला थोड़े से लोगों के लिए संभव है अधिक लोगों के लिए तो पहले दौड़ जरूरी है तनाव जरूरी है मतलब एक ही है अंत तो में प्रयोजन एक आपने कहा था तनाव के चरण को ले जाता हूँ ताकि देखे देखे की बिल्कुल तनाव की साधना है बिल्कुल तनाव की असल में शक्ति की कोई भी साधना तनाव की ही साधना शक्ति का मतलब ही तनाव है जहाँ तनाव है वही शक्ति पैदा होती है जैसे हमने एटम से इतनी बड़ी शक्ति पैदा कर दी क्योंकि तो हमने सूक्ष्मतम अणु को भी तनाव में डाल दिया दो हिस्से होती तो है और दोनों को टेंशन में डाल दिया शक्ति की तो समस्त साधना जो है वो तनाव की थी। अगर वो ठीक से समझो तो तनाव ही शक्ति है टेंशन जो है वही सख्ती है तो बहुत हालांकि दो परसेंट आप कहते हैं पॉजिटिव और नवी साधना बहुत तनाव में कहते हैं तो जल्दी टांस हो जाते हैं जल्दी बोलती ना बिना तो तो ये नहीं तू तो डरती है। तू अपनी बात ना बता ये शांत होने से डरती है कि कहीं शांत हो गए तो फिर क्या हो तू ये डर इसलिए ऐसी तरकीब निकालती जिसमें जरा कमी शांति रहे, ज्यादा शांति ना होती ना तेरा मामला अलग बस अब फिर कल थोड़ा कुंडलनी की बात क्यों नहीं असल में ये जी आखिरी बात करने का रोस्ते ये पूछते हैं बुद्ध ने चक्र कुंडलनी की बात क्यों नहीं की असल में बुद्ध ने जितनी बातें की हैं वो सब रिकॉर्डेड नहीं है समझ रहे हो ये बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये और बुद्ध ने जो भी कहा है उसमें से बहुत सा जान के रिकॉर्डेड नहीं और बुद्ध ने जो कहा है उनके मरने के 500 वर्ष बाद रिकॉर्ड हुआ उस सब तो रिकॉर्ड नहीं हुआ 500 वर्ष तक तो जिन भिक्षुओं के पास वो ज्ञान था उन्होंने उसे रिकॉर्ड करने से इंकार किया पांच वर्ष बाद एक ऐसी घड़ी आ गई कि वो भिक्षु लोट होने लगे जिनको बातें पता और सब एक बड़ा संघ बुलाया गया उसने यह तय किया कि अब तो यह मुश्किल है अगर दस पांच युक् हमारे और खो गए तो वो ज्ञान की सारी संप्रक हो जाए इसलिए उसने कर लेना। जब तक वो स्मरण रखा जा सकता था तब तक जिद्द पूर्वक उसे नहीं लिखा गया ऐसा जीसस के साथ भी हुआ महावीर के साथ भी हुआ और जरूरी था उसके कारण है बहुत क्योंकि ये लोग बोल रहे थे इस बोलने में बहुत सी बातें जो बहुत तल के साधकों के लिए कही गई और पहले तल के साधक के लिए ये सारी बातें जरूरी रूप से सही होगी नहीं नुकसान भी पहुंचाती अक्सर ऐसा होता है कि जिस सीढ़ी पर हम खड़े नहीं हैं उसकी बातचीत हमें उस सीढ़ी पर भी ठीक से खड़े नहीं रहने देती जहां हमें खड़े होना है जहां हम खड़े आगे की सीढ़ियां अक्सर हमें आगे की सीढ़ियों पर जाने का ख्याल दे देती और हम पहली सीढ़ी पर खड़े ही नहीं और भी कठिनाई है कि पहली सीढ़ी पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दूसरी सीढ़ी पर जाके गलत हो जाती अगर आपको दूसरी सीढ़ी का पहले ही बातचीत पता चल जाए तो आपको पहली सीढ़ी पर वो गलत मालूम होने लगे सब आप पहली सीढ़ी पर कभी पार ना हो सकें पहली सीढ़ी पर तो उनका सही होना जरूरी कभी आप पहली सीढ़ी पार कर हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं गाय गणेश का अभी तक कोई मतलब नहीं गा गधे का भी होता है और गधा और गणेश में कोई संबंध नहीं कोई भाईचारा नहीं है कोई जुड़वड़ नहीं है गढ़ का कोई संबंध ही नहीं है किसी से लेकिन ये पहली क्लास के लड़के को बताना खतरनाक होगा जब वो पढ़ रहा है गा गणेश का तब उससे उसका बाप कहते नालाया तो गणेश का क्या संबंध कोई संबंध नहीं गा तो और हजार चीजों का भी गणेश से क्या लेना देना तो ये लड़का गा को ही नहीं पकड़ पाएगा अभी इसको गा गणेश का इतना ही पकड़ लेना उचित अभी और हजार चीजें भी गांव में सम्मिलित है ये ज्ञान रहने ही दो अभी तो इसको गणेश भी गांव में आ जाए तो काफी कल और हजार चीजें भी आ जाएंगी जब हजार आएंगे तब ये खुद भी जान लेगा कि ठीक है गा का गणेश तो कोई अनिवार्यता नहीं वो भी एक संबंध था और भी बहुत संबंध और फिर जब ये गा पढ़ेगा हमेशा तो गणेश का ऐसा नहीं पढ़ेगा वो गणेश छूट जाएंगे गा रह जाएगा तो हजार बातें हैं हजार तल की और फिर कुछ बातें तो बिल्कुल निजी और सीक्रेट है जैसे मैं भी जिस ध्यान की बात कर रहा हूं कि बिल्कुल ऐसी बात है जो सामूहिक की जा सकती है बहुत बातें है जो मैं समूह में नहीं कर सकता हूं नहीं करूंगा वो तो तभी करूंगा जब मुझे समूह में से कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको कि जिनको कि वो बातें कही जा सकती तो बुद्ध ने तो कहा है बौद्ध वो सब रिसार्जिज मैं भी जो कहूंगा वो सब रिकॉर्डेड नहीं हो सकता है वो तो सब रिकॉर्डेड नहीं हो सकता है क्योंकि मैं वही कहूंगा जो रिकॉर्ड हो सकता है सामने तो वही कहूंगा जो रिकॉर्ड नहीं हो सकता वो सामने, सकता इस तो इस सकता, वो सामने नहीं कहूंगा उसे तो स्मृति नहीं रखना पड़ेगा रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए नहीं नहीं नहीं इसमें और बहुत सी बातें हैं जो मैंने कहा इसमें तो कोई कठिनाई नहीं इसमें कोई कठिनाई नहीं पर इसमें और बहुत बातें हैं लेकिन कठिनाई ये है ना कि आ, आ, बुद्ध और आज में पच्चीस साल का फर्क पड़ा है मनुष्य की चेतना में बहुत फर्क पड़ा है जिस चीज को बुद्ध समझते थे कि ना बताया जाए मैं समझता बताया जा सकता पच्चीस साल में बहुत बुनियादी फर्क पड़ गए यानी आज में बुद्ध जितनी चीजों को कहे कि नहीं बताया जाए उनको मैं कहता हूँ उनमें बहुत कुछ बताया जा सकता आज और जो मैं कहता हूं कि नहीं बताया जाए पच्चीस साल बाद बताया जा सकेगा बताया जा सकना चाहिए विकास अगर होता है तो नहीं बात को तो बुद्ध भी लौटाएं तो बहुत सी बात बुद्ध तो बहुत बहुत ही समझ का काम किए उन्होंने 11 तो प्रश्न तय कर रखे थे कोई पूछ ना सकेगा क्योंकि पूछो तो, तो वो कुछ ना कुछ उत्तर देना पड़े गलत दें उत्तर तो उचित नहीं मालूम होता है। ठीक उत्तर दे तो देना नहीं चाहिए तो ग्यारह प्रश्नों में अव्याख्य करके तय कर रखे थे वो जाहिर घोषणा थी सारे गांवों में कि कोई बुद्ध से ये ग्यारह प्रश्नों में से न पूछे क्योंकि बुद्ध को अड़चन नहीं डालना क्योंकि वो इनका उत्तर नहीं देंगे न देने का कारण है अगर दें तो नुकसान होगा और ना दें तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सबसे कुछ छिपाता हूं ये पूछने ही मत इसलिए गांव गांव में भुच्छू ढूरा पीट देते थे कि बुद्ध आते हैं ये ग्यारह प्रश्न मत पूछो उससे को बहुत परेशानी होती तो वो अव्याख्य मान लिया गया वो प्रश्न नहीं पूछे जाते वो नहीं पूछे जाते कभी कोई विरोधी आ जाता और पूछ लेता तो बुद्ध उससे कहते कि रुको कुछ दिन ठहरो दिन ठहरो दिन साधना करो जब इस योग्य हो जाओगे मैं उसको कूँगा लेकिन कभी उनके उत्तर दिए नहीं इसलिए उनको बड़ा आरोप तो यही था जैनों का हिंदुओं का यही आरोप था कि उनको पता नहीं उनसे बड़ा आरोप यही था कि 11 प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हमारे शास्त्र में हम सब उत्तर देते इनको मालूम होता है पता नहीं <laughs> लेकिन उनके शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो उतना उत्तर तो वो भी दे सकते थे असल में असली उत्तर शास्त्र में भी लिखा हुआ है और असली दिया नहीं जा सकता तो इसलिए इसलिए ये नहीं सवाल ये सवाल है है। नहीं है कि क्या हो जाए कल